सबसे वह तीर्थ याम में तीर्थ आगनेय तीर्थ कपोत तीर्थ उल्लोक तीर्थ और हेत्यु लोक तीर्थ के नाम से विद्वानों में प्रसिद्ध हुआ वहां 3390 तीर्थ हैं और उनमें से प्रत्येक तीर्थ मोक्ष देने वाला है उन तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होते पुत्र और धन पाते और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं तपस्तीर्थ इंद्र तीर्थ और वृषाकपि एवं अबजक तीर्थ की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं तपस तीर्थ बहुत बड़ा तीर्थ है वह तपस्या की वृद्धि करने वाला समस्त अभिलषित वस्तुओं का दाता पवित्र तथा पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है उस तीर्थ में जो पाप नाशक घटना घटी है उसे बतलाता हूं सुनो ऋषियों में अग्नि और जल की श्रेष्ठता को लेकर परस्पर संवाद हुआ एक पक्ष कहता था जल श्रेष्ठ है और दूसरे पक्ष के लोग अग्नि की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते थे अग्नि की श्रेष्ठता बतलाने वाले अपनी युक्तियां इस प्रकार उपस्थित करते थे के बिना जीवन कहां रह सकता है क्योंकि ही जीव रूप है आत्मा और भी वही है अग्ने से ही समस्त जगत की उत्पत्ति होती है अग्ने ने समस्द विश्व को धाण कर रखा है अग्ने ही जोतिर में जगत है अत अग्ने से बढ़कर दूसरा कोई भी अक्तं तपावन देवता नहीं है अग््ने को ही अंतर््योति तथा परम ज्योति कहते हैं अग्ने के बिना कोई भी वस्तु नहीं है यह त्र लोगों का धाम है इसलिए पांचों भूतों में, agni से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है नारी की योनि में पुरुष जो olemas, स्थापित करता है उसमें जो देह kes के निर्माण की शक्ति होती है वह सब kes की ही है on देवताओं का मुख है अतः on olemas, kes on olemas, kes on olemas, kes on olemas, kes on olemas, kes on जल से ही अग्नि की उत्पत्ति होती है और जल से ही मनुष्य शुद्ध होता है जल ही सबको धारण कर रखा है अतः जल को माता माना गया है पुराण वेताओं का कथन है कि जल ही तीनों लोक का जीवन है जल से ही अमृत उत्पन्न हुआ है और जल से ही औषधियां होती हैं इस प्रकार एक पक्ष अग्नि को श्रेष्ठ कहता था और दूसरा पक्ष जल को यूं ही मेमंसा करते हुए एक दूसरे के विरुद्ध तर्क उपस्थित करने वाले वेदवादी ऋषि मेरे पास आकर बोले भगवन आप तीनों लोक के प्रभु हैं बताइए अग्नि श्रेष्ठ है या जल मैंने कहा दोनों ही इस जगत में परम पूजनीय हैं दोनों से जगत उत्पन्न होता है दोनों से हद्य काव्य और अमृत का प्राकट्य होता है दोनों से ही जीवन है दोनों ही शरीर को धारण करने वाले हैं इनमें परस्पर कोई विशेषता नहीं दोनों ही समान रूप से ही श्रेष्ठ माने गए हैं मेरे कथन से यह बात सिद्ध हुई कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं कोई एक नहीं परंतु वे ऋषि ऐसा ही मानते थे कि इन दोनों में से एक ही श्रेष्ठ है अतः उन्हें मेरी बातों से संतोष नहीं हुआ तब वे क्षीर सागर में शयन करने वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास गए और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे ऋषि बोले जो भविष्य में होने वाला है जो जन्म ले चुका है और जो अभी गुहा गर्भ में प्रविष्ट हुआ है उस संपूर्ण भुवन को जो सदा अपनी ज्ञान दृष्टि में रखते हैं यह चित्र विचित्र रूपों वाली समस्त त्र लोकी अंत में जिनके भीतर लीन होती है जिन्हें महर्षिगण अक्षर सनातन अप्रमेय तथा वेद वेद्य बतलाते हैं जिनकी शरण में गए हुए प्राणी अपने अभीष्ट पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं उन परमार्थ वस्तु रूप परमेश्वर की हम शरण देते हैं जगन्निवास महाभूत में जगत में जो भूत सबसे प्रधान और श्री विष्णु का स्वरूप है जिसे योगी भी नहीं जान पाते उसी का प्रतिपादन करने के लिए यह महर्षिगण यहां आए हुए हैं आप यहां सत्य को प्रकट कर दें जगदीश्वर आप संपूर्ण देहधारियों के अंतरात्मा हैं आप ही सब कुछ हैं आप में ही यह संपूर्ण जगत स्थित है तथा आप कितने आश्चर्य की बात है कि प्रकृति से प्रभावित होने के कारण कोई भी आपकी सत्ता का अनुभव नहीं करते वास्तव में आप बाहर और भीतर सब ओर विद्यमान हैं संपूर्ण विश्व के रूप में आप ही सब ओर उपलब्ध हो रहे हैं ऋषियों के इस प्रकार प्रस्तुति करने पर जगत जननी देवी वाक आकाशवाणी ने कहा तुम लोग तपस्या भक्ति और नियम के साथ दोनों की आराधना करो जिसकी आराधना से पहले सिद्धि प्राप्त हो वही भूत सबसे श्रेष्ठ कहा जाएगा बहुत अच्छा कहकर संपूर्ण लोकमान्य महर्षि वहां से चल दिए वे थक गए थे उनका अंतःकरण क्षीण हो रहा था उन्होंने उत्तम वैराग्य का आश्रय लिया और तपस्या करने का दृढ़ संकल्प लेकर वे सब लोग त्रिभुवन को पवित्र करने वाली जगत जननी गौतमी के तट पर आए और जल देवता तथा अग्नि देवता की प्रथक-प्रथक पूजा करने को उद्यत हुए जो अग्नि के पूजक थे वे जल के पूजन में प्रवृत्त हुए उस समय वहां वेदमाता दैवी वाणी सरस्वती ने फिर कहा जल से ही शुद्ध होती है जो अग्नि के पूजक हैं वे विचार तो करें बिना जल का पूजन कैसा जल होने पर ही मनुष्य सब कर्मों के अनुष्ठान का अधिकारी होता है वेदवेत्ता पुरुष जब तक शीतल जल में श्रद्धा पूर्वक स्नान नहीं कर लेता तब तक अपवित्र मलीन एवं शुभ कर्म का अनाधिकारी रहता है इसलिए जल सबसे श्रेष्ठ है उसमें माता की पदवी दी गई है अतः जल ही श्रेष्ठ है वेदवादी ऋषियों ने यह आकाशवाणी सुनी इससे उन्हें निश्चय हो गया कि जल ही श्रेष्ठ है जिस तीर्थ में यह ऋषि सत्र संपन्न हुआ उसे तपस्त तीर्थ और सत्र तीर्थ भी कहते हैं अग्नि तीर्थ और सारसत्र तीर्थ भी उसी के नाम है वहां 1400 पुण्यदायक तीर्थों का निवास है उनमें किया हुआ स्नान और दान स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है जहां आकाशवाणी ने ऋषियों का संदेह निवारण किया था वहां सरस्वती नाम की नदी प्रकट हुई जो गंगा में मिली है सरस्वती और गंगा के संगम का महात्म बतलाने में कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है गौतमी तट पर इंद्र तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध तीर्थ है वही वृषाकपि तीर्थ भी है उसे ही भेना संगम भानूम तीर्थ और आबजक तीर्थ भी कहते हैं वहां भगवान त्रिविक्रम का निवास है उस तीर्थ में स्नान और दान करने से संसार में लौटना नहीं पड़ता अब वहां का वृदांत बतलाते हैं गंगा के दक्षिण और उत्तर तट पर इंद्रेश्वर तीर्थ है पूर्व काल में नमुच नामक दैत्य देवराज इंद्र का प्रबल शत्रु था वह मद से उन्मत्त था एक बार इंद्र के साथ उसका युद्ध हुआ इंद्र ने भेन से उसका मस्तक काट डाला वह वज्र रूपधारी का मस्तक के गंगा के दक्षिण तट पर गिरा और पृथ्वी को छेद कर रसातल में समा गया रसातल में जो गंगा जी का जल है वह संपूर्ण विश्व को पवित्र करने वाला है वज्र ने पृथ्वी को छेद कर जो मार्ग बना दिया था उसी मार्ग से वह पाताल गंगा का जल पृथ्वी के ऊपर निकल आया उसी को फेना नदी कहते हैं गंगा जी के साथ जो उसका पवित्र संगम हुआ है वह संपूर्ण विश्व में विख्यात है गंगा यमुना के संगम की भांति वह भी समस्त पापों का नाश करने वाला है वहां स्नान करने मात्र से हनुमान जी की उपमाता जिनका मुख बिलाव सा हो गया था उस संकट से मुक्त हुई थीं उस तीर्थ को मर्जार तीर्थ और हनुम तीर्थ भी कहते हैं उसका उपाख्यान पहले कहा जा चुका है, अब व्रिशा कफी और आपजक तीर्थ की कथा सुनो, हिरेड नाम से विख्यात एक दैत्यों का पुर्बश था, वह तपस्चा करके संपूर देवताओं से अजे हो गया था।